अथर्वेदिया मांडव के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण के पंचम श्लोक आज विचार करेंगे तृतीय प्रकरण में तर्क के द्वारा अद्वैत का सिद्धि करने के लिए ये प्रतिज्ञा किए तो आगे अद्वैत अकार्पण्य इसका व्याख्यान करते हैं तर्क से सिद्ध करते हैं इसलिए प्रथम तृतीय श्लोक के द्वारा अगर पूर्व पक्ष का शंका हुआ कि अद्वैत तो अगर होगा तो फिर ये नाना जीवो इनका उत्पत्ति नहीं हो पाएगा उत्पत्ति होने से अद्वैत तो संभव नहीं है इसका निराकरण किया गया आगे श्लोक में लय को लेकर तो के अगर अद्वैत होगा ये सबका लय कैसे सिद्ध होगा तो इसलिए कहते हैं जैसे उत्पत्ति भी केवल कल्पित तो है इसी प्रकार की लय ये भी कल्पित तो है तृतीय चतुर्थ ये दोनों श्लोक के द्वारा जीवों का उत्पत्ति लय ये दोनों को सत्य मानने से और अद्वित सिद्ध नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष का शंका होने से इसका निराकरण किया गया अभी पंचम श्लोक के लिए पूर्व पक्ष शंका ला रहा है कि अद्वैत तो अगर होगा तो जन्म मरण कर्म फलभोग इत्यादि का व्यवस्था नहीं बन पाएगा क्योंकि एक ही तो है जन्म होने से एक का सभी का जन्म एक का मृत्यु होने से सभी का एक, एक का कोई चेष्टा होने से सभी में चेष्टा एक एक का फलभोग से सभी का फलोभोग इस प्रकार की अव्यवस्था होगी तो इस प्रकार संकालन करके उसका निराकरण करते हैं टीका में इदानीम अद्वैत व्यवस्था विरोधम विरोध परिहर अद्वैत अगर स्वीकार किया जाएगा तो व्यवस्था की अनुपत्ति होगी ये विरोध है पूर्व पक्ष ये विरोध दिखा रहा है विरोध का आशंका करके परिहार करते हैं यथेकस्मिन घटाका से रजो धूमा दिभिरुते यथा एकस्मिन् नर्े संपुज्य योधि सर्वे न संप्रयुजंते तद्वत जीवा सुखादि न संप्रयुजते कर लेना है जैसे यथा एक घटा का एक घटा रजो रजो अर्थात धुली धूम धुआ इत्यादि अगर आ जाएगा तो एक घटा अगर कोई धुली अथवा धुआं इत्यादि आ जाने से सर्वे घटाकाशाह प्रयुजते सारे घटाकाश में नहीं आ जाएगा इसी प्रकार की जीवा जैसे घटाकाश ऐसे जीव एक जीव सुखादि के साथ संबद्ध हो जाने से सभी जीवो सुखादि से संबद्ध हो जाएंगे ऐसा नहीं है जैसे घटाकाश ऐसा जीवा आकाश और उसका विभाजक मानता है अभिवेकी घटकों इसी प्रकार के चैतन्य और उसका विभाजन हो गया ये शरीर और बुद्धि इत्यादि ये सब कल्पित विभाजक वास्तव भेद नहीं कर पाएंगे किंतु अविवे वास्तव भेद मानता है तो मानने से सिद्धांति दृष्टांत देकर के समझाता है एक में सुख दुख होने से दूसरा में नहीं होगा टीका में उक्तदृष्टानावशाद एक जीवे संयुक्ते सति अपरे जीवास्तर सुखादिज्य औधिक भेदाद इतिहा उक्तृषावशात यहाँ दृष्टांत किसको दिया घटाकाश घटाकाश में जैसे रोज़ धूम इत्यादि हो जाने से उक्तृष्टान्तवशाद ये दृष्टांत के आधार पर एक स्मिन जीवे सुखादि संयुक्ते सति एक जीव में सुखादि का संयोग होने पर सुखादि का संयोग करता सुखादि भोग करने पर अपरे जीवा अन्य सब जीवा तेर एवं सुखादि भी अन्य जीवों को अन्य सुख हो सकता है किन्तु उसी सुख से न संयुजंते दूसरे में जो सुख है उसी सुख से दूसरा जीव संयुक्त तो नहीं हो जाएगा हेतु देते हैं औपाधिक भेदा उपाधि को लेकर के परस्पर भेद है जैसे आकाश के लिए उपाधि हो गया घट इसी प्रकार की चैतन्य में उपाधि हो गया ये शरीर बुद्धि बुद्धि उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न भिन हो गया टीका में ये तदव तद्वत का श्लोक में दिया तद्वत जीवा सुखादि भी आगे टीका में श्लोक व्यावर्त्याम आशंका दर्शयती श्लोक व्यावर्तिया या आशंका श्लोक के द्वारा जो शंका का निराकरण किया जाएगा भाष्यकार पहले वो शंका को दिखा रहे हैं सर्व सर्वदेह आत्मीकम एक जनन मरण सुखाधि आत्मनि सर्वात्म तत् समबंध संबध, क्रियाफल शाक्यम इति य आहुर्द्वैत प्रतिद उच्यु आत्मा एक पूर्वपक्ष कह रहा है सारे देह में अगर आत्मा एक हो जाएगा तो एकस्मिन जनन मरण सुखाधिमती एकस्मिन आत्मनि एक आत्मा में जन्म हो अथवा मरण हो अथवा सुखादि हो तो सुखाधिमती आत्मनि एक आत्मा में अगर होगा तो सर्वात्मनांग तत्सबंध तो सारे आत्मा में वही हो जाएगा क्योंकि आत्मा तो एक ही है तो अगर आप कहेंगे तो सर्वदेह में एक ही आत्मा है तो क्रिया फल क्रियाफल क्रिया सांकर फल च च इति क्रिया फले तयोर सांकर तय सांकर अर्थात एक में क्रिया होगा तो सभी में क्रिया होगी एक फलोभोग करेगा तो सभी फलोभोग करेंगे ये इति ये आहु जो लोग इस प्रकार कहते हैं कौन कहते हैं द्वैतिन द्वैत को मानने वाले तान प्रति इदम उचित इनको उत्तर रूप से ये श्लोक दिया जा रहा है टीका में ऐकात्म कर्तरी एक कर्ता सर्वे भोक्तरी च एकस्म भोक्तायुर आह ऐका एक अगर आत्मा माना जाएगा तो पूर्व पक्षीय ये संख्या पहले दिखाता है एक अगर आत्मा माना जाएगा कर्तरी एकस्मिन एक अगर कर्ता बनेगा तो सर्वे कर्ता सारे कर्ता हो जाएंगे भोक्तरी च एकस्मिन एक अगर भोक्ता बनेगा तो भोक्ता रह सर्वे भवीयु सभी भोक्ता हो जाएंगे अव्यवस्थातर मह तो ये दूसरा व्यवस्था तो, तो दो अव्यवस्था पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं एक तो है कि एक सुखों के साथ संयोग होने से सभी सुख ये के साथ संयुक्त तो हो जाएंगे दूसरा हो गया कर्ता और भोक्ता को लेकर के ये भी भाष्य में क्रिया क्रियापलशा क्यों ये दूसरा अव्यवस्था आगे टीका में क्या ऐकात्म पूर्वपक्षी कहता है ऐकात्म्य सती आत्मन एक सती अगर होगा तो कर्तरी एक कर्ता सर्वे तो ये सती सप्तमी ऐक्यात्मे स्वीकृत सती अगर मानेंगे तो कह पूर्वपक्ष कहराये कर्तरी भोक्तरी एक कर्ताे भोक्तरीकस् भोक्ताे भवु ये अव्यवस्थातर ऐक्यामे सती सती सप्तमी अच्छा टीका मे व्यवस्था द्वैतम ऐष्टव्यमित बदन प्रतिर श्लोकम अवतरय व्यवस्था अनुपपत्ति होगी अर्थात व्यवस्था संभव नहीं होगा अगर एक आत्मा मानेंगे तो व्यवस्था अनुपत्तिया आत्मन एक आत्मन एकत्वे जन्म मरण आदि मरणादि आदि व्यवस्था न उपपद्यते व्यवस्था अन्यथा अन्यथापत्ति आत्मन एकत्वम न स्वीक्रीय अर्थात आत्मनो आत्मनो द्वैतत्व स्वीक्रिय द्वैत घटिका में कहते हैं व्यवस्था अनुपत् द्वैतम पूर्व पक्ष कहता हैदंतम प्रति ऐसे कहने वाले के प्रति उत्तरत्व ये श्लोक आगे उत्तर देता है भाष्य में कहा दिव्य पंक्ति में तान प्रतिदम उचेते उनके प्रति ये कहा जाता है आगे भाष्य में यथा एक घटाकासे रजो धुमा दिभि संयुक्त न सर्वे घटाकाशादय तद रजो धूम संयुज्यीवादि दृष्टान यहां एक, एक रजो रजोधूमुते युते युते संयुते ये रज धूली अथवा धूम इत्यादि आ आजयंगे तो न सर्वे नर्वटा सादय सभी घटाका रजोधूम न न सर्वे घटाका संयुजें जीवा इसी प्रकार जीव सुखादि के साथ संयोग नहीं हो जाते हैं ठीक है मैं? अभी सिद्धांति पूर्व पक्ष को खंडन करने के लिए विकल्प करता है कि आत्मा अगर एक हो जाएगा तो आप कहते हैं कि क्रिया फल का सब सांकर हो जाएगा सांकर्य अर्थात मिलन हो जाएगा शंकर अर्थात सठ जाना मिल जाना तो एक में होने से दूसरों को भी होगा इसको कहते हैं सांकर्य शंकर से भाव तो सिद्धांत कहता है कि अकात्मयम किम किम इदम ऐक्म सांकरियम इसका अनु पूर्वपक्ष सिद्धांत पूछ रहा है ऐकात्मीय होने से आप दोष दिखाते हैं कि सांकर्य होगा तो ऐकात्म्य इदम सांकर जो आप दिखाते हैं तथा किम वो क्या है वो शांकर्य क्या आप यह कहना चाहते हैं कि एकस्मिन जीवे व्यवस्थित सुखादीना जीवांतराणाम तद सी उच्यते प्रथम विकल्प एक जीव में सुखादी अगर होगा एक जीव में सुख अनुभव अगर होगा तो एक नंबर टिप्पणी थोड़ा पाठ संशोधन करना है किम एक यथा आकाशैक्य भैर्याकाश व्यवस्थित न शब्द न आकाश अगर एक होगा भैर आकाश में अवस्थित जो शब्द भैर्य नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा में जो शब्द होता है तो वो शब्द के द्वारा वीणाकाश से तदत्व उच्चत तो, उच्च चाहिए उच्चतः तो विदलिंग उच्चतः हो गया ना तो होगा उच्चे तो एक और अलग जगह हो जाएगा ये प्रथम अर्थात एक होने में एक में जीवों में सुख होने से अन्य जीवों में भी सुख हो जाएगा ऐसे आप कहते हैं इसके लिए सिद्धांत एक दृष्टांत तो दिखा करके कहता है जैसे नगड़ा नगड़ा आकाश में शब्द होने से बिना आकाश में भी शब्द हो जाएगा ऐसा ही आपका बात है तो ऐसा होता है क्या नहीं होगा तो सिद्धांत ये दृष्टांत तो देता है इसके लिए ये प्रथम विकल्प हुआ टीका मैं कि मैं एक जीव है व्यवस्थित न सुखादी न व्यवस्थित है न दोनों में टिप्पणी दे होता विद्यमान सुखादि के द्वारा जीवांतराणाम जीवां अन्य जो जीव अन्य जीव अर्थात उपाधि को लेकर के जो सब भेद होता है वो भी सब सुख वाले हो जाएंगे प्रथम विकल्प वा कि सर्वोपाधिशो आत्मी क्या तस्वीर स्वरूपेण सर्वसुखादि महत्व सैत सारे उपाधि में उपाधि अर्थात शरीर बुद्धि में आत्मा एक होने से सर्व उपाधिशु आत्मीख्यात आत्मनो अख्यात आत्मा एक होने से तस् आत्मन स्वरूपेण सर्व सुखादि मत ये आत्मा सभी में रहने से सभी सुखों को अनुभव करने लगेगा सभी दुखों को अनुभव करने लगेगा स्वरूपेण स्वरूपेण अर्थात उपाधि ग्रस्त होकर के नाना होकर के भोग करना ये सिद्धांत कहेगा किन्तु स्वरूपेण आत्मा एक रह के सारे सुखों का अनुभव करना ये संभव है ये दूसरा विकल्प ये दो विकल्प हुआ आत्मा नाना है एक है तो एक का अनुभव में दूसरों का भी अनुभव आ जाएगा और द्वितीय विकल्प हुआ आत्मा एक ही है और सभी का अनुभव वही एक ही करेगा ये दो विकल्प हुआ तत्र आद्यम प्रत्याह प्रथम विकल्प का निराकरण करते हैं भाष्य में तद्व जीवा सुखादिवि जीव इसी प्रकार की सुखादि भी जैसे एक घटा का समय रजो धूमो इत्यादि होने पर दूसरा में नहीं होता है इसी प्रकार की एक में सुख दुख होने से दूसरों में नहीं होगा ये प्रथम का निराकरण हो गया आगे टिका में आत्मन सर्वत्र एक तस्वीर स्वरूपेण सर्वसुखादिमत्व द्वितीय पक्ष विपक्ष आशंकते आत्मा सर्वत्र एक है होने से तस्य आत्मन आत्मा का स्वरूपेण सर्वसुखादिमत्व वही एक ही एकी आत्मा सभी सुख का अनुभव करने लगेगा तो सभी दुखों का भी अनुभव करेगा यह पाठ शायद थोड़ा देखिए तो स्वरूपेण सर्वसुखादिमत्व मत तुम दो प्रकार से है मत आगे तुम इति द्वितीय पक्षम में तो आत्मा एक है तो सभी सुखों का अनुभव करेगा कहते सभी सुखों का अनुभव करेगा तो अच्छा है कहते खाली सभी सुखों का नहीं सभी दुखों का भी अनुभव करने लगेगा यह आपत्ति होगी ये द्वितीय पक्ष का विचार आरंभ करते हैं भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है ननु एक है व आत्मा पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा तो एक है टीका में सर्वत्र आत्मिकोती सिद्धांति कहता है कि आप जो बात कहते हैं वो तो हम भी कहते हैं आत्मा तो एक ही है भाष्य में सिद्धांति कहता है बाढ़ का अर्थ अर्ध अर्धां अध्धा, सत्यम बाढ़ का अर्थ सत्यम आप जो कहते हैं ठीक है ठीक है तो फिर विवाह किस लिए है किंतु आगे कहेंगे किन्तु तो का अर्थ ंगीकार आधा अंगीकार करते हैं तो सिद्धांत कह दिया आत्मा एक है अभी पूर्व पक्ष टीका में कहता है तद तो एकत्व उपपति शून्यम कथम अंगीकृतम आत्मा एक है आप जो ऐसे खाली कहते हैं उसमें कोई तर्क नहीं है तो इस प्रकार के अभी पूर्व पक्ष कह रहा है तर्क तो नहीं है क्योंकि पूर्व पक्ष चाह रहा है कि सिद्धांती प्रमाण कर दे कि आत्मा एक है तब तो वो आगे दोष दिखाएगा इसलिए अभी पूर्व पक्ष पहले सिद्धांती को अर्थात जाल में ला रहा है कि आप प्रमाण करिए पहले आत्मा एक है बोल करके तो तद एकत्व उपपतिशून्यम पूर्व पक्ष कह रहा है तद आत्मन आत्मा ने एकत्व उपपतिशून्यम अंगीकृतम कैसा आपने ये बात स्वीकार कर लिए असंख्य आह इस प्रकार के आशंका पूर्व पक्ष कहा आह सिद्धांते सिद्धांत भाष्य में कराए नु न नौ श्रुतम तोया आपने क्या ये बात सुने नहीं सर्व संघाते सर्वसघातेषु एक आत्मा आकाशवत सारे संघात में सारे संघात कार्यकरण संघात शरीर मनोबुद्धि इत्यादि ये सब में आत्मा एक है तो आपने सुना नहीं क्या श्रुति में जागा जगा कहा गया आकाशवत सर्वगत नित्य इस प्रकार श्रुति में आया सूत्र में एको सर्वभूतांतरात्मा सर्व एक सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो एको कगुणश्चूतेषु गुषु दें सूढ़ गुण लुका इतुप तो हुआ है साधारण बुद्धि से ये विषय नहीं बनता है तो सिद्धांत कहता है कि ननु न श्रुतम तो क्या आपने सुना नहीं आकाशवत सर्वसघातेशु सारे देह में ये एक गीता में भी है यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोलिप्यते सर्वत्र अवस्थित वो देहे तथात्मा तो नोपलिप्यते देह में सर्वत्र अवस्थित आत्मा लेन नहीं होता है एक एव आत्मा आप क्या इसको श्रवण नहीं करते हैं? मतलब सुने नहीं तो पूर्व पक्ष अब कह रहे हैं टीका यदि सर्वत्र एक तो इस्यते तरही तत्र तत्र च तुखिख दुखीव तक व्यवस्था सिद्धि चोदय अगर सर्वत्र तो सर्वेक्य अगर आप आत्मा सर्वत्र सर्वत्र आत्मात्रात में एक ही है ऐसा अगर मानेंगे तो तुखिव दुखी त तो उस उस शरीर संघात में सुखी दुखी हो करके तस्य तस् एवं एकस् आत्मा एक ही आत्मा का प्राप्त हो जाएगा सभी शरीर का सुखित्व तो दुखित्व तो एक ही आत्मा को ये प्राप्त होगा यदि व्यवस्था असिद्धि व्यवस्था अर्थात एक का होने से दूसरों का नहीं होना है ये व्यवस्था और नहीं बनेगा असिद्ध हो गया व्यवस्था असिधि दो नंबर टिप्पणी दिया एकत्र एक, एक युगपद विरुद्ध अनेक धर्म अनाश्रयत्व नियम एक में एक समय में शीत भी रहेगा उष्ण भी रहेगा ये नहीं हो पाएगा तभी आत्मा एक होगा उसी आत्मा में एक समय में सुख भी रहेगा दुख भी रहेगा ये कैसे होगा ये व्यवस्था ये नहीं बनेगा भाष्य भाष्य में टीका में भाष्य में आ गया पक्ष कह रहा है यदि एक आत्मा तरी आत्मा अगर एक होगा सर्वत्र एक आत्मा सर्वत्र तो आत्मा अगर एक होगा सर्वत्र सुखी तरीखी च एक ही समय में सुखी भी होगा दुखी भी होगा ठीक है आत्मा स्वरूपस्य सर्वत्र आत्मस्वरूप से कलितेदाद व्यवस्था सिद्धि अभिप्रे आत्मा का स्वरूप सर्वत्र एक है सर्वत्र एक स्वरूप से स्वरूप से अर्थात अपना चीन मात्र रूप से एक होने पर भी कल्पित भेदात भेद कल्पना करेंगे भेद कल्पना करने के लिए निमित्त हो जाएगा शरीर संघात इत्यादि तो शरीर संघात इत्यादि के चलते ये भेद कल्पना हो जाएगा सिद्धांत कह रहा है बात तो कल्पित भेदात व्यवस्था सिद्धि व्यवस्था हो जाएगी जाएगा इस प्रकार मन में रखकर के सिद्धांति कह रहे हैं ये जो आप शंका कर रहे हैं आत्मा अगर एक होगा तो सुखी दुखी सब होने लगेगा तो सिद्धांत पूछता है ये जो शंका आप कर रहे हैं किम इदम सांख्य से चौद्यम कि वैशेषिक विकल्प आद्यम प्रत्याह आप पूर्व पक्ष ये जो शंका कर रहा है ये क्या सांख्यो को पढ़ कर के आप ये शंका कर रहे हैं ना वैशेषिकों को पढ़ करके कर रहे हैं किस दर्शन के आधार पर ये शंका कर रहे हैं प्रत्याह न च इदम भाष्य में न च इदम सांख्य चौद्यम संभवते ये सांख्यों का शंका नहीं हो पाएगा क्योंकि सांख्य दर्शन का मूलभूत हो गया कि वो लोग पुरुष नाना तो स्वीकार करते हैं किंतु तो पुरुष असंग है कूटस्थ है पुष्कर पलाशव उसका किसी चीज के साथ संबंध ही नहीं है पुरुष में कोई सुख दुख को हो ही नहीं पाएगा वो असंग है बुद्धि में बुद्धि जो कि प्रकृति का परिणाम है तो बुद्धि में सुखाकार दुखाकार वृद्धि होगी वो तो वृत्ति में पुरुष प्रतिबिंबित तो हो जाएगा इतना ही होगा किन्न वास्तविक पुरुषों में कुछ सुख दुख हो जाएगा ये नहीं है तो अगर आप कहेंगे कि पुरुषों में सुख दुख आत्मा में सुख दुख आ जाएगा ये सांख्य मत के अनुसार कहीं नहीं हो पाएगा सांख्य भी कहता है कि आत्मा तो पुष्कर पलास ये शुद्ध है इसलिए सांख्य मत में ये नहीं होगा तो बाकी रहेगा ये वैशेषिक मत कहते हैं वैशेषिक मत कहता है कि आत्मा में सुख दुख इच्छा द्वेष धर्मा धर्म प्रयत्न बुद्धि बुद्धि बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार नव गुण ये सब रहेंगे तो सिद्धांति कहता है नि? ये सब आत्मा में रहेंगे ये आपको कैसे पता चलता है ये बुद्धि में है बुद्धि का ये सब धर्म है तो बुद्धि का धर्म होने से बुद्धि का विभाग मान लीजिए आत्मा का विभाग अथवा ये सुख दुख आत्मा में आ जाते हैं ये कैसे सिद्ध होगा ये सब बुद्धि का ही है और बुद्धि नाना है उसमें कोई दोष नहीं है तो इसलिए सांख्य मतों के अनुसार अथवा वैशेषिक मत के अनुसार दोनों के अनुसार ये नहीं हो पाएगा एक एक करके खंडन करता है न आत्मा में ये सब गुण है सुख दुख ये आत्मा का है सिद्धांत उसको खंडन करेगा ये आत्मा में नहीं है ये सब बुद्धि का धर्म है आत्मा का नहीं है कैसे दिखाएंगे तर्क दिखाएंगे भाष्य में न तो एकदम सांख्य चौद्यम संभवती ये सांख्य का चौद्यम शंका सांख्य का शंका ये नहीं हो पाएगा न ही सांख्य आत्मन सुख बुद्धि समवाया अभ्युपगमत सुख दुखादि नम सांख्य आत्मा का सुख दुखादिमत्वम अर्थात आत्मा सुख दुखादि मान ऐसे सांख्य नहीं इच्छती सांख्य इस प्रकार की नहीं मानता है और ये सुख दुख सब कहा है कहते हैं बुद्धि समवाय अभ्युपगमत बुद्धि में ही ये सब समवाय है अर्थात ये बुद्धि का धर्म है ऐसे सांख्य मानता है सुख दुखादी दुखा न सुख दुखादी सब बुद्धि में समवत है बुद्धि का धर्म है ठीक है टीका में न ऐक्त्मी दूसरा न तदेदो अभ्युपगम्यत्म को दूषण करने वाला सांख्य न कि दूस्यता सांख्य न सांख्य ऐकात्मियों का दूषण करता है तो करके तद भेद अभ्युपगम्य आत्मा का भेद तदेद आत्मा भेद आत्मा भेद आत्मा भेद सांख्य स्वीकार करता है आत्मा एक नहीं है उसका दूषण करता है और आत्मा का भेद स्वीकार करता है सच न अभ्युपगम तुम शक्यते सिद्धांत कहता है कि ऐसा सांख्य नहीं मान पाएगा आत्मा का भेद ये सांख्य सिद्ध नहीं कर पाएगा तत्माना भावत तत्व दिया है नो करना पड़ेगा तत्र सिंत कह रहा है कि आत्मा का भेद स्वीकार करने के विषय में कोई प्रमाण नहीं है तत्र अर्थात तत आत्मन, आत्मनो भेदे आत्मा का भेद में कोई प्रमाण नहीं है भाष्य में नचे उपलब्धि स्वरूप से आत्मनो भेद कल्पनाया प्रमाणम अस्ति आत्मा जो उपलब्धि स्वरूप उपलब्धि ज्ञान ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसका भेद कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है आत्मा ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप अर्थात बुद्धि का वृत्ति जितने सारे जीव है सभी जीवों का बुद्धि का वृत्ति होती है वो वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित होकर के वो वृत्ति को ज्ञान जैसा बनाना यही चैतन्य का कार्य है चैतन्य स्वयं तो उपलब्धि उपलब्धिस्वरूप ज्ञान स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है तो ये उपलब्धि स्वरूप आत्मा का भेद कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है टीका में प्रधानम ही कस्यचित भोगम अपवर्ग क्यदधत पुरुष तच्च पुरुष भेदाभावे न उपपद्यते संख्य कहता है प्रधानम क्युष्ट प्रधान किसी पुरुष को भोग देता है अपवर्ग क्यत उसमें करता हुआ किसी पुरुष को भोग देता हुआ किसी पुरुष को अपवर्ग देता हुआ अपवर्ग मोक्ष प्रधान ही किसी पुरुष को भोग देता है किसी पुरुष को मोक्ष देता है तो इस प्रकार की स्थिति होने से पुरुष विशेषम ईष्यते हैं प्रधानम पुरुष विशेषम ईष्यते हैं ईषते कर्तरी प्रयोग हुआ इस धा तो दिवादि होने से तो प्रधान पुरुष विशेष को अपेक्षा करता है क्योंकि किसी को भोग देगा किसी को मोक्ष देगा तथा तो पुरुष भेदा भाव न उपपद्यते हैं पुरुष में अगर भेद नहीं रहेगा ये घटना नहीं हो पाएगा किसी को भोग देगा प्रधान किसी को मोक्ष देगा अगर पुरुष में भेद नहीं रहेगा ये कैसे घटेगा तेनापत्या पुरुष भेद सिद्ध्य संकते सांख्य अर्थात प्रधानस्य पुरुषं प्रति भिन्नत्वेन अन्यथा उपपत्य। अन्यथा अपवर्गपत् पुरुष स्वीक्रीय बिना प्रधानस्य से क्यि भोग क्योंचिपवर्ग दात न उपपद्यते दान न उपपद्यते है अगर भिन्न नहीं होगा होगाभेद विना प्रधान का कस्य भोग कस्य अपवर्गम दानम न उपपद्यते ये अर्थापत्ति हो जाएगा तो ये प्रधान का किसी का भोग किसी का अपवर्ग अन्य था अनुपत्या इसलिए पुरुष भेद ये सिद्ध्य अर्थापत्ति अर्थापति प्रमाण से ये सिद्ध होगा अर्थापत्या चार नंबर टिप्पणी दिया तेन पाराथ पुरुष भेद उपाद्य प्रधान परार्थम है प्रधान में रहेगा पार्थ्य पाराथ्य तो दूसरों के लिए काम करने वाला तो जो दूसरों के लिए काम करने वाला है दूसरों को भिन्न भिन्न फल देगा एक समय में तो तो फिर यहाँ दूसरे अल, अलग अलग नाना होना चाहिए एक को तो भोग देगा एक तो को मोक्ष देगा तो इसलिए ये दोनों अलग होना चाहिए पुरुष भेद ये चाहिए ये अर्थापत्ति से सिद्ध होगा इति संकते भाष्य में भेदती पूर्वपक्ष सांख्य कह रहा है भाष्य में भेदाभावे प्रधान से पाराथ्यानुपत्तिर चेत अगर भेद नहीं होगा पुरुष में पुरुषाण भेदाभावे पुरुष में अगर भेद नहीं होगा तो भाष्य में भेदाभावे प्रधान पार्थ अनुपपत्ति अगर पुरुष में भेद नहीं रहेगा प्रधान परार्थ नहीं होगा परार्थ अर्थात परस इदम दूसरों के लिए काम करने वाला दूसरे अगर नाना नहीं होंगे प्रधान परार्थ दूसरों के लिए काम करने वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रधान किसको भोग देगा किसको मोक्ष मोक्ष देगा तो इसलिए जो दूसरे होंगे जिनको प्रधान भोग और मोक्ष देगा वो सब नाना होना चाहिए भेदाभावे है पुरुषाणाम भेदा भाव है प्रधान से पार्थे अनुभपति रिति सिद्धांति उत्तर देगा टीका में अर्थापतेर अनुदय वदन उत्तर मार सिद्धांत कह रहा है कि आप जो अर्थापति दोष दिखा रहे हैं ये अर्थापति उठ ही नहीं पाएगा अर्थापति का विरुद्ध होता है तीन चीज एक होता है कि अर्थापति में कहते है कि अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा दीवा से देवदत्त्य पीनत्व दिन में नहीं खाता हुआ देवदत्त तो मोटा दिखता है रात्रि भोजन बिना न उपपद्यते रात्रि भोजन स्वीकार नहीं करेंगे तो दिन में जो नहीं खाता हुआ देवदत्त तो उसका मोटापन नहीं आ पाएगा इसको कहते हैं अन्यथा अनुपत्ति रात्रि भोजन के बिना ये संभव नहीं है इसलिए आपको रात्रि भोजन मानना ही पड़ेगा ये जो प्रमाण देते हैं इसको कहते हैं अर्थापति तो ये अर्थापति का तीन स्थिति होने से अर्थापति बनेगा नहीं अन्यथा था उपपत्ति दिन में नहीं खाता किंतु रात में क्यों खाएगा दिन रात का जो संधि स्थान है संधि अवस्था संध्या तो काल में तो प्रातः काल में जिस समय में रात जा रहा है दिन आ रहा है उसी समय खा लेगा सायंकाल में इसी समय में खा लेगा तो कहा जाएगा ये अन्यथा अन्यथापि उपपत्ति अन्य प्रकार से भी हो पाएगा और कहीं देखेंगे अन्यथा है व उपपत्ति आप जैसे कहते हैं ऐसा नहीं होगा अन्य उपाय से ही होगा तो उसमें योग सिद्धि है ये तो अन्यथा अन्यथापि हो जाएगा तो ऐसा कहीं स्थिति दिखाएंगे जहां कि आप जैसे कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा केवल ऐसे में ही होगा अन्यथा है व ये और एक दोष आ जाएगा और तीसरा दोष हो जाएगा आप जो अर्थापति दिखाते है उठ ही नहीं पाएगा क्यों वो दिन में भी खाता है आप देखे नहीं है तो आप अर्थापति देना ना दिन में नहीं खाने वाला मोटा है तो रात में खाता ही होगा कहते दिन में नहीं खाता हुआ कैसे दिन में ही खाता है तो अर्थापति उठ ही नहीं पाएगा इसको कहते हैं अर्थापति का अनुदय उदय ही नहीं होगा ये तृतीय दोष न नहीं। नहीं। नहीं। वो अलग है वो है कि एवकार किसी के साथ जाएगा यहाँ अर्थात अन्य उपाय से ही होगा अन्य उपाय से होगा अर्थात आप जैसे कहते हैं ऐसे नहीं अन्य उपाय से ही होगा तो सिद्धांति यहाँ कहता है ठीक है हमें अर्थापते उत्तर माह आप जो अर्थापति कहते हैं वो तो संभव ही नहीं है क्योंकि पूर्व पक्षी अर्थापति दिखाया पुरुष अगर भिन्न नहीं होंगे तो प्रधान परार्थ नहीं होगा प्रधान दूसरों को भोग उपवर्ग देने वाला नहीं होगा ये अर्थापति दिया था सिद्धांत जता है भाष्य में न प्रधान कृत से अर्थ से आत्मा प्रधान दूसरों को कुछ दे ही नहीं पाएगा अब कहते कि प्रधान परार्थ है पुरुष नाना नहीं होंगे तो प्रधान का परार्थ संभव नहीं है सिद्धांति कहता है कि प्रधान कृत से अर्थ से आत्मनि आत्मा में जाएगा ही नहीं प्रधान परार्थ है ही होगा ही नहीं टीका में संक्षिप्तम एवं उत्तम विवरण थी ये जो संग्रह वाक्य थे दिया सिद्धांति प्रधान से अर्थ से आत्मनि इसका विवरण करता है स्वयं सिद्धांति यदि ही प्रधानको बंध बंधो मोक्षो वर्थ पुषेषु भेदे नम वे ततः प्रधानस्य से पाराथ्यम आत्मक उपपद्यते इति उत्ता पुरुषभेद तो अगर प्रधान के द्वारा किया जा रहा हो बंध और मोक्ष है बंधमोक्षषेशन अन्य मे भेदेन समबेती रहता तो समवाय होता तो तो अन्य पुरुष में बंध अन्य पुरुष में मोक्ष प्रधान ये कराता है इस अगर होता तो तब पार्थ्य प्रधान, प्रधान परार्थ है आत्मा अगर एक हो जाएगा तो प्रधान का पार्थ्य संभव नहीं होगा अगर प्रधान किसी को भोग किसी को मोक्ष पुरुष को देता तो युक्ता ये तब संभव होता कि पुरुष भिन्न होना चाहिए न चे बंध मोक्ष व अर्थ पुरुष समय तो अभ्युपगम्यते अभ्युपगम सांख्य भी बंध और मोक्ष पुरुष में नहीं मानता है सांख्य भी कहता है कि बंध मोक्ष ये भी प्रकृति का बुद्धि का ही है जैसे वेदांति कहता है तो ये न निरोधो न चोत्पत्ति न बधो न च साधक न मुख्युर नई मुक्त इतना परमार्थ था आत्मा में ये कुछ भी नहीं है ये तो बुद्धि का ही सब है मनो मानने लगा मैं बंधन तो बंधन में आ गया मानने लगा मैं तो मुक्त हूँ मुक्त हो गया कैसे मानेगा कहते भूख लगता है पेट में मैं मुक्त कैसे हो गया कहते सरसुक लगता है ये इसी प्रकार की निश्चय हो जाना उसमें कातर नहीं हो जाना ये मुक्त हो गया तो सांख्या भी ऐसे ही मानता है इसलिए वो न बध्यते न मुच्यते ना, ना, ना भी संसरती कश्चित संख्य लोग भी ऐसा कहते हैं न बध्यते न मुच्यते कोई भी पुरुष न बध्यते न मुच्यते ना भी संसरती कच्चित संसार को कोई प्राप्त करता है ऐसे नहीं होता है बध्यते मुच्यते ना संसरती नानाश्रया प्रकृति वो लोग भी कहते हैं प्रकृति नाश्रया तो ये नाश्रय है वो ही प्रकृति ही कही कहीं बध्यते कहीं मुच्यते कहीं संसार को प्राप्त करता है तो पुरु समीं ये पुरुष में ये सब नहीं है ऐसे सांख्य लोग भी कहते हैं ये सांख्यकारिता है तस्मा न बध्यते आरंभ है तस्मान न बध्यते अधा रूप से तस्मा न बध्यते न मुच्यते ना संसरती कचित बध्यते मुच्यते संसरती नानाश्रया प्रकृति ही इस तो ये सांख्य भी इस प्रकार की मानता है भाष्य में न चाख्यंधो मुक्षसम अभ्युपगम्यते प्रधान पाराथ्यसाथ्या पुरुषु कचिदतिशय भविष्य आशंक्य अप सिद्धांत प्रसंगाव साख्य कह रहा है जी अभी प्रधान परार्थ है प्रधान में पार्थ्य होता है प्रधान में पार्थ होना है इसलिए पुरुष को नाना मानना पड़ेगा तो अभी पुरुष नाना होने से प्रधान में पार्थ्य आएगा ना प्रधान में पार्थ्य आने से पुरुष में नाना कहेंगे ये अनुन्यासरे होगा तो सिद्धांत कह रहा है पूर्व पक्ष पहले कह रहा है प्रधान को पाराथ्य मानना पड़ेगा प्रधान से पार्थ्य सामर्थ्या पुरुषेश कच्चित अतिशय भविष्यति प्रधान परार्थ है इसलिए पुरुष में बंध मोक्ष इत्यादि अतिशय मानना पड़ेगा तो किसी पुरुष में बंध किसी पुरुष में मोक्ष ये मानना पड़ेगा क्योंकि प्रधान का धर्म है परार्थ होना इसलिए पुरुष में अतिशय मानना पड़ेगा पुरुष में अतिशय हो जाएगा तो पुरुष भिन्न हो जाएंगे इसी प्रकार की संख्या आशंका करने से सिद्धांत कह जाएगा अपसिद्धांत तो प्रसंगात अगर आप मानेंगे कि पुरुष में अतिशय आएगा तो आप जो मानते हैं कि पुरुष पुष्कर पलाशवत निर्लिप पुष्कर पद्म पलाश पत्र पद्म पत्र जल में संश्लिष्ट हो जाएगा नहीं होगा इसी प्रकार की पुरुष सांख्य लोग मानते हैं पुष्कर पलास अभी अगर कहेंगे कि प्रधानों को पार्थ मानने के लिए पुरुषों को पुरुष में कुछ अतिशय हारना पड़ेगा कहेंगे हमको खिलाने का है इसलिए आपको भूख नहीं लगने पर भी आपको खाना पड़ेगा इसी प्रकार के वो सांख्य कह रहा है कि प्रधानों को पार्थ मतलब तो प्रधान परार्थ होना है इसलिए पुरुष में कुछ ना कुछ धर्म और डालेगा तो कहता है कि ये कैसे हो जाएगा आपका तो हो जाएगा में चेतन मात्रा आत्मान अभ्युपगम्यंतेख्य ही सांख्य के द्वारा आत्मा जो कि केवल चेतन रूप है वो निर्विशेष ऐसे माने जाते हैं अतः पुरुष सत्ता मात्र प्रयुक्तम एवं प्रधान से पाराथ्यम सिद्धम पुरुष भेद प्रयुक्तमी तो फिर प्रधान में पारार्थ्य कैसे आएगा तो सिद्धांत कहता है कि पुरुष में कुछ डाल करके प्रधान पारार्थ्य होगा ये बात नहीं है तो पुरुष का सत्ता मात्र से ही प्रधान में पारार्थ्य होगा पुरुष विद्यमान होने पर प्रधान कार्य करने लगेगा पुरुष में जो पार्थ्य आप कहते हैं वो केवल पुरुष का सत्ता मात्र अच्छा सिद्धम न तो पुरुष भेदो प्रयुक्तम प्रधान में पाराथियों के लिए पुरुष में भेद स्वीकार करना ही आवश्यक नहीं है पुरुष को उपस्थित तो होना है तो प्रधान कार्य करने लगेगा आगे किंच प्रधानस्य पाराथ्यम परशेष परम शेषीण अपेक्षत प्रधान प, प्रधान का पाराथ्यम अर्थात तो प्रधानपरा होने से परम शेषीण अपेक्ष्य परशेषी कोई दूसरा कोई शेषी होना चाहिए किसके लिए करेगा तभी तो जाकर के प्रधान पदार्थ बनेगा न तो तस्म भेदमी कोई दूसरा है तो प्रधान परार्थ बन जाएगा इस सिद्धांत दूसरा तर्क दे रहा है पहले सिद्धांत कहा कि पुरुष होने मात्र से प्रधान परार्थ बन जाएगा इसलिए पुरुष का भेद स्वीकार करने का आवश्यक नहीं है दूसरा है कि प्रधान परार्थ होने के लिए कोई शेषी चाहिए कोई अन्य होना चाहिए अन्य होगा तो पर होगा पर होने से प्रधान पर के लिए कार्य करेगा इसलिए कोई एक पर होना चाहिए किन् नाना होना चाहिए ऐसा क्यों आवश्यक है पर होना चाहिए किन्व नाना क्यों होगा प्रधान से पार्थ्यम परम शेषीनम अपेक्षित है प्रधान में पाराथ्य आना है तो दूसरा कोई शेषी रहेगा शेषी अर्थात तो उपकार्य जिसके लिए कार्य किया जाएगा उसको कहा जाएगा शेषी और जो कार्य करने वाला उसको कहा जाएगा शेष शेषिका तो अंगी शेषकार अंग न तस्मिन भेद्य थे प्रधान में पाराथ आने के लिए दूसरों में भेद भी होना चाहिए वो नाना भी होना चाहिए ये बात आवश्यक नहीं थे अन्यथा उपपत्ति रिथि आसान अन्य उपाय से भी हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कि प्रधान में पार्थ्य अन्यथा अनुपत्या पुरुष में भेद कल्पना करना चाहिए सिद्धांति कहता है कि ये अन्यथा अनुपत्ति नहीं लगेगा क्योंकि अन्यथा भी हो जाएगा अन्य होने से प्रधान में पार्थी आ जाएगा किंतु अन्य में भेद क्यों रहना चाहिए अन्य में भेद के बिना कोई अन्य खाली विद्यमान होने पर ही प्रधान में पार्थी आ जाएगा भाष्य में अतः पुरुष भेद कल्पनाया न प्रधान से हेतु प्रधान का पार्थ्य को हेतु बना करके पुरुष में भेद कल्पना करेंगे ये नहीं होगा प्रधान का पाराथ्य के चलते अन्य कोई पुरुष रहेगा ये आवश्यक है किंतु वो नाना होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं है ये आवश्यक नहीं है अजय पूर्णमिदं पूर्णमितद पूर्णमा पूर्णम पूर्णश पूय पूर्णमेव